नक्शे पर मैं कहा हूं जो स्विनी चित्र एनेट केबल यह मैं हू यह मैं हूं अपने कमरे में यह मेरे कमरे का नक्शा है यहाँ मैं अपने कमरे के नक्शे पर लेटी हूं यह मेरा घर है भाई का कमरा मेरा कमरा स्नानगृह माता पिता का कमरा बैठक रसोई घर और गैरेज यह मेरे घर का नक्शा है घर के नक्शे पर यह मेरा कमरा है यह मेरी गली है यह मेरी गली का नक्शा है गली के नक्शे पर यह मेरा घर है यह मेरा शहर है यह मेरे शहर का नक्शा है यह शहर के नक्शे पर मेरी गली है यह मेरा राज्य है यह मेरे राज्य का नक्शा है राज्य के नक्शे पर यह मेरा शहर है यह मेरा देश है अमेरिका यह मेरे देश का नक्शा है यह अमेरिका के नक्शे पर मेरा राज्य है यह मेरी दुनिया है उसे पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी एक विशाल गेंद की तरह दिखती है यदि आप पृथ्वी को खोलकर उसे सपाट बना सकते हैं तो पृथ्वी का नक्शा कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यूरोप अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका विश्व के मानचित्र पर यह मेरा देश है तो मैं इस तरह से मानचित्र पर अपना विशेष स्थान कैसे ढूंढती हूँ सबसे पहले मैं दुनिया के नक्शे को देखती हूं फिर उसमें अपना देश ढूंढती फिर मैं अपने देश का नक्शा देखती हूं और उसमें अपना राज्य ढूंढती हूं। फिर मैंने अपने राज्य के नक्शे में अपने शहर का पता लगाया फिर मैं अपने शहर का नक्शा देखती हूं और उसमें अपनी गली को ढूंढती हूं। फिर उस गली में मुझे अपना घर मिल जाता है मैं अपने अपने घर में मुझे अपना कमरा मिल जाता है फिर मैं अपने कमरे में खुद को ढूंढती हूँ आप जरा सोचे कमरों में घरों में सड़कों पर शहरों में देशों में हर किसी का मानचित्र पर अपना एक विशेष स्थान होता है मेरी तरह बिल्कुल जैसे मैं नक्शे पर होती हूं क्षमा